ईशावास्योपनिषद के नवम मंत्र के अवतर रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं अष्टम मंत्र तक ज्ञान निष्ठा का एक अवान्तर प्रकरण पूरा हुआ नवम मंत्र से कर्मनिष्ठा का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है जिनका सूत्रात्मक वाक्य प्रथम दो मंत्र हैं, ज्ञान निष्ठा का सूत्रात्मक वाक्य है ईशावाश्यम इदम सर्वम और कर्मनिष्ठा का सूत्रात्मक वाक्य है कर्माणी ईशावाश्यम इत्यादि सूत्र का व्याख्यान तृतीय मंत्र से अष्टम मंत्र तक हो गया है कुर्वने वेह इस सूत्र का व्याख्यान करना है तृतीय मंत्र से नौ मंत्र से अंतिम मंत्र तक के ग्रंथ से इसके लिए एक ईशा व में द्वितीय अवान्तर प्रकरण प्रारंभ हो रहा है प्रथम अवान्तर प्रकरण का उपसंहार हुआ द्वितीय अवान्तर प्रकरण प्रारंभ होने जा रहा है उसका उपक्रम हो रहा है तो बीच में संबंध भाष्य में भाष्यकार भगवान इस प्रकरण विभाग को स्पष्ट कर रहे हैं प्रथम मंत्र के द्वारा मुख्य जो वेदार्थ है ज्ञान निष्ठा उसे बताया और उसकी साधनभूता कर्मनिष्ठा रूप गौण वेदार्थ बताया गया द्वितीय मंत्र से इसे कह चुके हैं भाष्य में का मतलब उपनिषदों में भी प्रकरण भेद भाष्कर भगवान मान रहे हैं अवान्तर प्रकरण भेद तो जिन आचार्य भाष्कर के मत के अनुसार उपनिषद मात्र एक ही ब्रह्म विद्या प्रकरण है और मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म समुच्चय रूप साधन उपनिषदे बताती हैं उसमें ज्ञान प्रधान साधन है और अंग है ज्ञान का कर्म जैसे दर्श पूर्णिमा स्वर्ग का प्रधान साधन है और प्रधान साधन साधनभूत स्वर्ग का अंग है प्रयाजादि, तो सांग प्रयाजादि से ही स्वर्ग प्राप्ति होती है ऐसे अपने अंग भूत कर्म तो ज्ञान से मोक्ष होगा केवल ज्ञान से नहीं ऐसा मानना है आचार्य भास्कर का वे भेदवादी है उन्होंने वृत्ति नाम से अपना व्याख्यान लिखा है इसलिए उन्हें वृत्तिकार कहा जाता है तो उनका जो मानना है कि एक ही प्रकरण है ब्रह्म विद्या का अवंतर प्रकरण भेद है नहीं इसे भाषा टीकाकार ने कहा कि तद असत यह गलत है उनका कहना एक ही प्रकरण है प्रकरण भेद नहीं है करके भरत प्रपंच और भास्कर लगभग मिलते जुलते हैं तो ये जो भास्कराचार्य जी का मानना है ये गलत है क्यों गलत है तो कहा इसलिए कि ये ज्ञान और कर्म का अंगांगी भाव प्रयास और दर्श पूर्णमास के तरह सिद्ध नहीं होता इसलिए एक प्रकरण नहीं माना जा सकता ज्ञान और कर्म का तो आपस में विरोध है इसलिए एक फल के प्रति जैसे प्रयाज दर्श पूर्ण मास का अंग बन करके बन जाता है साधन स्वर्ग के प्रति एक ही फल का ऐसा कर्म और ज्ञान मोक्ष का मिलकर के साधन नहीं है और इनका फल अलग अलग बताया गया है इसलिए भी नहीं कहा जा सकता कि यह एक प्रकरण है अलग अलग स्वतंत्र दो प्रकरण हैं, जैसे कर्म कांड में भी अलग अलग फलक जो अग्निहोत्रादि अलग अलग कर्म है उनके फल चाहने वाले अधिकारी भी अलग अलग हैं इसलिए अधिकारी भिन्न होने से भिन्न भिन्न फलक अग्निहोत्रादि कर्मों का अलग अलग प्रकरण माना गया है ऐसे उपनिषदों में भी ज्ञान का फल मोक्ष और प्राणादि उपासनाओं का फल जो अभ्युदय बताया गया है अभ्युदय आदि उसको चाहने वाले अधिकारी अलग अलग है अलग अलग अधिकारी का जो ये दो साधन है इनका प्रकरण भी अलग अलग होगा ये टीका में बीच में टीकाकार ने वृत्तिकार का जो कथन था उसका निराकरण कर दिया और अब वृ टीकाकार जो मंत्र के द्वारा उक्त अर्थ है कि कर्म ज्ञान निष्ठा प्रधान है वेदार्थ और अमूख्य वेदार्थ है निष्ठा ये ईशावाश्यम यह मंत्र तथा तो कुरुअण्य वेह कर्मानी यह मंत्र बताते हैं ऐसा मूल भाष्य में कहा गया था इस मंत्र के मंत्र द्वय के द्वारा उक्त अर्थ में यजुर्वेद के ब्राह्मण भाग की भी सम्मति संतिभाषकर भगवान बता रहे हैं अन्य निष्ठय से इसका उत्तरण टीकाकार ने लिखा कि मंत्रार्थे ब्राह्मण भाग ब्राह्मण सम्मतिम दर्शयतुम उपक्रमते अन्यादि न तो मंत्र के द्वारा बताए गए अर्थ का समर्थन करने के लिए आ, समर्थन ब्राह्मण करता है ब्राह्मणात्मक भाग इसे बताने के लिए भाष्यकार भगवान प्रारंभ कर रहे हैं बताना प्रारंभ कर रहे हैं तो भाष्य में है कि अनयोश्च निष्टयोर यहां से चलना है भाष्य तो निष्टयोर विभागो अनोच निषोभागो मंत्री तो निष्टयोर विभाग मंत्रशितन निष्यर्ग बृहदारण्यके प्रदर्शिता ऐसा का होगा इन दो मंत्रों के द्वारा प्रदर्शित जो ये दो निष्ठाएं हैं ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा इनका विभाग यानी अलग अलग अधिकारी हैं ज्ञान निष्ठा जो अकामी अज्ञ है तद आधिकारिक है कर्मनिष्ठा जीजीविशाष शब, शब्द से उपलक्षित एषना त्रैवान अज्ञ आधिकारिक है इस बात को इन दो मंत्रों ने बताया यही अर्थ बृहदारण्य उपनिषद के द्वारा भी बताया गया है इसे कह रहे हैं भास्कर भगवान कि बृहदारण्य में कहा पर कहा है तो कहते सो अकायत जायामेशात इत्यादि सो सोकामयत इसमें सह यह सर्वनाम कर्मनिष्ठा का अधिकारी जो अज्ञ कामी है उसका परामर्शक है तो आत्मस्वरूप विषयक अज्ञानवान और संसार के विषयों की कामना करने वाला कामना करता है कि जाया में शात मुझे जाया शब्दित पत्नी प्राप्त हो इत्यादि वाक्य से ये निष्ठा तथा ज्ञान निष्ठा के अधिकारी अलग अलग हैं ये बताया गया है ये वाक्य बता रहा है कि कर्म का अधिकारी कामनावान अज्ञ अग्य है अज्ञानी है अज्ञानी भी दो प्रकार के स्वरूप विषयक अज्ञान है और संसार की कामना भी है जिनके चित्त में उन्हें कहा जाता है अज्ञ कामी स्वरूप विषयक अभी बोध नहीं हुआ अज्ञान है लेकिन नित्यानित्य वस्तु विवेकपूर्वक वैराग्य होने से जिनके चित्त में संसार की कामना नहीं मोक्ष की कामना है उन्हें कहा जाता है अज्ञ अकामी तो जो अज्ञ कामी है वह तो कर्म के अधिकारी है इसे कह रहे हैं कि अज्ञ सामी न कर्माणी जो ज्ञ कामी है उसी के लिए कर्मरूप साधन बताया है उसके द्वारा काम्यमान जो संसार है उस संसार की प्राप्ति के साधन के रूप में कर्म को बताया गया है इसलिए कर्म का अधिकारी हो गया अज्ञानी ज्ञ कामि कर्मी का अर्थ है अज्ञ कामी कर्तिक कर्म है इसे बृहदारण्य उपनिषद में सो अकामयत तो जाया मेषात इत्यादि से बताया गया है तो कहते हैं कर्म का अधिकारी भास्कर भगवान ने कहा अज्ञ कामी है करके और कामी ज्ञ ही कर्म है इसे बताने के लिए बृहदारण्य उपनिषद का जो वाक्य यहां पर प्रमाण के रूप में बताया गया वह वाक्य है सो अकामयत जाया मे शात इत्यादि इस वाक्य में कर्माधिकारी का कामित्विशेष तो तो ज्ञापक पद प्रयोग है अकामयत सो अकामयत इसमें अकामयत इस विशेषण से कर्माधिकारी का परामर्शक जो शब्द है उसका कामित्व विशेषण तो, तो प्रतीत हो रहा है उसने कामना की क्या मतलब कामनावान है लेकिन अज्ञ है ये आपको कैसे ज्ञात हुआ कर्माधिकारी को बताने वाला जो वाक्य आप बृहदारण्य का यहाँ पर प्रस्तुत किए हो उस वाक्य में कर्माधिकारी का कामित्तो बोधक पद प्रयोग तो हम देख रहे हैं अकामयत है तो यह किंतु उसमें अग्यत्तो बोधक कोई पद प्रयोग तो दिख नहीं रहा है तो कर्माधिकारी कामी होता है इतना ही कहो अज्ञ कामी कर्माधिकारी है ये कैसे कह रहे हो ये अज्ञत्व विशेषण कर्माधिकारी का ज्ञापक पद कौन सा है इस वाक्य में कर्माधिकारी को बताने वाले वाक्य में ये प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भाष्कर भगवान मन एवं अश्य आत्मा जाया इत्यादि वाक्य लिख रहे हैं बृहदारण्य का ही ये वाक्य हैं, उसे यहाँ पर बता रहे हैं इसलिए ये इसी प्रश्न के रूप में इस वाक्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार टीका को देखिए तत्र वाक्य कथम अज्ञत्व अवगम्यते इति आशंक्य आह मन एव तो कहते हैं त्रवाकने कर्माधिकारी बोधक वाक्य में तस्क्य त्र का है तस्थान से लेना कर्माधिकारी को बताने के लिए यहाँ प्रस्तुत किया हुआ वाक्य बृहदारण्य का वो कौन सा है सो अकामयत इत्यादि वाक्य उसे यहां पर तत्र वाक्य इस पद से लेना कि इस वाक्य में आज्ञत्व कथम अवगम्यते कर्माधिकारी का विशेषण अज्ञत्व आपको कैसे अवगत हुआ कौन से पद से आप कर्माधिकारी को अज्ञा बता रहे हो अकामयत पद तो कामी कर्माधिकारी करके बता रहा है लेकिन वो अज्ञानी है ये किससे ज्ञात हो रहा है ये पूछा गया कि कथम अवगम्यते इति आशंक्य इस प्रकार की आशंका करके उसका समाधान किया जा रहा है मन एव इत्यादि से इसलिए कहती इति आशंक्य आ मन एव इति तो भाष्य में है मन एव अस्य आत्मा वाग जाया इत्यादि वचनात ये मन एव अत्मा जाया यह उसी प्रकरण का वाक्य है जिस प्रकरण में सो अकामयत जाया मे शात इत्यादि वाक्याय कर्माधिकारी का प्रकरण है वो कर्म का प्रकरण अविद्या सूत्र का व्याख्यान रूप प्रकरण है वो और उसी प्रकरण में मन एवं अस्यात्मा वाग यह वाक्य आता है और इस वाक्य से भाष्कर भगवान कह रहे हैं कर्माधिकारी का अज्ञ विशेषण प्रतीत होता है अज्ञ कामी कर्माधिकारी हैं। इस अर्थ का ज्ञापक यह वाक्य है।, है इस वाक्य का अर्थ है कि जिसे धनादि का अभाव होने के कारण योग्यता का अभाव होने के कारण बाह्य जाया प्राप्त नहीं हो पा रही है विवाह नहीं हो पा रहा है संसार में कई ऐसे पुरुष होते हैं जिनके अंदर बाह्य योग्यता न होने पर विवाह करने की इच्छा होने पर भी विवाह नहीं होता है लेकिन अंदर से विवाह की इच्छा है और सारे प्रयत्न करने पर भी विवाह नहीं हुआ तो ऐसे व्यक्ति की भी कामना की पूर्ति के लिए वो संसार बसाना चाहता है लेकिन बाह्य परिस्थितियां अनुकूल नहीं है तो नहीं बैठ पा रहा है संसार तो कहा कि संपद उपासना करो अपने शरीर मन को ही मान लो आत्मा यानी शरीर अध्यात्म संसार बना लो संसार में पति पत्नी होते हैं बच्चे होते हैं ये सब होता है दैव वित्त तो होता मानुष वित्त तो होता है दैव वित्त तो होता है ये सब होता है तो उसके लिए संपत संसार बनाने के लिए कहा अध्यात्म संपत उपासना कहा जाता है उसे और वो मानस ही पति पत्नी बन जाओ और उसी से अपनी कामना की पूर्ति करो ये इस प्रकरण इस वाक्य में बताया गया वो अमांतर प्रकरण है उपासना का संपद उपासना का कि जिसे बाह्य संसार नहीं उपलब्ध हो पा रहा है अनुकूल परिस्थितियां उसके जीवन की न होने से तो मानस संसार बसा दे तो उसमें मानस संसार बसाने के लिए कहा कि अपने मन को ही मन में भावना कर ले कि मैं स्वयं आत्मा यानी शरीर मन एवं अश आत्मा अश यानी बाह्य परिस्थितियां जिसके अनुकूल नहीं है और संसारी बनना चाहता है तो उसका आत्मा यानी शरीर वो किसको समझे अपने मन को समझ ले कि यही मैं संसार बसाने की इच्छा वाला हूं ये मन तो फिर पत्नी चाहिए तो पत्नी कौन है तो वाक जाया अपनी वाणी में पत्नी की भावना कर ले मन में स्वयं की भावना कर ले और वाक में पत्नी की भावना कर ले चक्षु में मानुष वित्त की भावना कर ले स्रोत्र में देव वित्त की भावना कर ले प्राणों में अपने पुत्र की भावना कर ले कि ये मेरी प्रजा है इस प्रकार ये संसार बसा दे अध्यात्म संसार इसे संपत उपासना कहा जाता है ये संपत उपासना बताई गई है और इससे वह बाह्य संसार का जैसा अनुभव बाह्य संसार से युक्त व्यक्ति करता है ऐसे इस मानस जायादि से ही स्वयं के संसारित्व का अनुभव कर ले ऐसा ये कर लें ये भावना जैसे दृढ़ होती है तो स्वप्न में भी तो भावना ही होती है लेकिन स्वप्न प्रपंच में जैसे अनुभव होता है ऐसे जितनी अधिक भावना दृढ़ होती है ये तो भावना से संसारी संसार का अनुभव होता है वो ऐसे अपनी कामना की पूर्ति कर लेता है। ये बताया है में। और इससे यह ज्ञात हुआ कि कर्माधिकारी अज्ञा है करके इससे कैसे ज्ञात होगा कर्माधिकारी अज्ञा है करके कहा कि अज्ञान का ज्ञापक हैं लिंग हैं भ्रम रूप रूपभ्रम अध्यास ये बिना ज्ञान के नहीं होता वाक जाया नहीं है लेकिन उसमें जायस्तोबुद्धि जाया तो बुद्धि मन आत्मा नहीं है यानी स्व शरीर नहीं है लेकिन उसमें स्वयं स्वशरीरत्व की भावना प्राण प्रजा नहीं है उसमें प्रजात्व की भावना चक्षु मानुष वित्त नहीं है उसमें मानुष वित्त की भावना ये जो सर्प नहीं है उसे उस रस्सी को सर्प देखना जैसे भ्रम है वो रस्सी के अज्ञान का कार्य है तो रस्सी में सर्प बुद्धि जैसे रस्सी के अज्ञान का ज्ञापक है ऐसे आत्मस्वरूप का अज्ञान नहीं है आत्मस्वरूप का अज्ञान है इसीलिए वह क्या कर रहा है कि अतस्वीन तद्बुद्धि रूप भावना कर रहा है भ्रम में पड़ा है यह भ्रम अज्ञान अज्ञत्व का ज्ञापक है ये बताता है कि वो अज्ञानी है इस अभिप्राय से ये कहा उस शंका का उत्तर देते हुए भाष्कर भगवान ने कि जो कर्माधिकारी है वह अज्ञानी है यह ज्ञात हो रहा है मनादि में आत्मत्वादि का चिंतन करने के कारण ये ज्ञात हो रहा है वह अज्ञानी है ये इस वचन से ज्ञात होता है ये कहा कि मन एवं अस्यात्मा वाग जाया इत्यादि इस वचन से अग्ञत्व कर्माधिकारी का विशेषण अवगत होता है और कामित्व वचन इस इससे कामित्व विशेषण अवगत होता है इस प्रकार कर्माधिकारी के जो दो विशेषण बताए गए अज्ञत्व कामित्व यह दोनों अवगत हो रहे हैं इन शास्त्र के ही अलग अलग वचनों से यह कहा गया इससे निश्चित हुआ कि जो भी कर्म है वह अज्ञानी कामी कामिकर्तृक ही है ये आगे कहते हैं कि कं कामित्वंच कर्मनिष्ठस्य निश्चित अवगम्यते और यह अमन का जो अधिकारी है अकारी कर्मन कर्मनष्ठा अ कर्मनिष्ठा के अधिकारी का अकारिका और का निश्चित अवगत होता है किससे इन वचनों से स्व कामयत और मनएवश आत्मा इत्यादि से निश्चित हुआ थोड़ी सी टीका है टीका को देखिए जाया मैशात अथ प्रजा येय अथ वितम में श्यात अथ कर्म इति कामय कामय काम से बाह्य जायादीर यदा न तदा अध्यात्म जायादी संपत्तिम संपद्यध्यात्मति दर्शयिंग मन आदिषु आत्म अभिम्बर कार्य तो जाया में शात ये हुई एक कामना कि मुझे पत्नी प्राप्त हो कहा क्या करोगे तो अथ प्रजा तो प्रजा को प्राप्त करूंगा बिना पत्नी के प्रजा प्राप्त नहीं होगी संतान इसके लिए संतान चाहिए इसलिए मुझे जाया चाहिए और संतान क्यों चाहिए तो संतान है प्रजा है पृथ्वीलोक की प्राप्ति का साधन प्रजया आयम लोग को जय ऐसा आता है फिर एक बीच में प्रश्न हुआ कि प्रजा से क्या करोगे तो कहा प्रजया आयन लोगो जइय प्रजा से इस लोक की प्राप्ति होती है और मैं चाहता हूं शरीर छूटने के बाद भी इसी पृथ्वीलोक में रहू तो शरीर न रहने पर भी पृथ्वी लोक में कैसे रहा जाएगा तो प्रजा के रूप में क्योंकि शास्त्र कहता है आत्मा वही पुत्र रूपे जायते पिता ही पुत्र रूप से प्रकट होता है तो इसलिए पुत्र को पिता का रूपांतर माना जाता है तो पिता शरीर छूटने पर भी पिता ही अपना जो रूपांतर है पुत्र उस रूप से इस पृथ्वीलोक में रह सकता है और रह करके पृथ्वीलोक का उपभोग कर सकता है इसलिए कहा कि जिसको पृथ्वीलोक के विषयों के ही भोग की कामना है और इस शरीर के न रहने पर भी पृथ्वीलोक का जो उसे प्राप्त भोग्य हैं उसे भोगना चाहता है वो पुत्र रूप से श्रुति करती है भोगा जा सकता है पुत्रेण अयन लोको लोक ये जया इसलिए पुत्र की प्राप्ति के लिए कहा कि जाया में तो जाया तो अथ प्रजा इस लोक की प्राप्ति का साधन प्रजा को प्राप्त करने के लिए मुझे जाया चाहिए और एक कामना की कि अथ वित्त में शांत मुझे वित्त की प्राप्ति हो तो कहा वित्त से क्या करोगे तो कहा अथ कर्म कुरीय वित्त यानी मानुष वित्त वित्त दो प्रकार का मानुष वित्त और दैव वित्त उसमें से वित्त शब्द से जब मानुष वित्त लेंगे तो कहा कि मानुष वित्त मेरे पास रहेगा तो मैं कर्म करूंगा और कर्म किस लिए करोगे तो शास्त्र कहता है कर्मणा पितृलोक कर्म से पितृलोक की यानी स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो जो आज्ञ इस शरीर के छूटने के बाद स्वर्ग लोक के प्राप्ति की कामना करता है वह कर्म करना चाहेगा स्वर्ग के प्रापक और कर्म करने के लिए वित्त की जरूरत है इसलिए प्रार्थना करता है कि वित्तम में शात सात में लिंग लकार है प्रार्थना अर्थ में तो वित्तम में सात अथ कर्म कुरीयी यानी इस प्रकार इस इस्लोक की तथा स्वर्ग आदि परलोक की कामना करने वाला जो है उसे कामयमान कहा जाएगा जिसके अंदर साध्य साधन एषणा है वह इस अपनी ऐषना की पूर्ति तो करेगा अनुकूल परिस्थितियां हैं तो बाह्य जायादि को प्राप्त करके और बाह्य जायादि प्राप्ति अनुकूल परिस्थिति किसी के जीवन में नहीं है तो उसे मन एवस्यात्मा इत्यादि संपर्क जायादि को प्राप्त करने का साधन बताया जा रहा कि सर्वथा एवं बाह्य जायादीर यदा न संपद्यते तो सर्वथा एवं ऐसी जीवन में परिस्थिति है कि बाह्य साधनादि का अभाव है इसलिए बाह्य जायादी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है बाह्य जायादी यदा न संपद्यते लेकिन कामना विवेक न होने से शांत भी नहीं हो रही वैराग्य भी नहीं है और बाह्य परिस्थिति भी ऐसी नहीं है तो उस समय क्या करेगा तो कहते तदा आध्यात्म जायादि संपत्ति दर्शयती मन एव आत्मा इत्यादि श्रुति ऐसे मनुष्य के लिए अध्यात्म जायादि की प्राप्ति बताता है ऐसा वाक्य और ये तेतने ये, ये जो मन में स्वयं की भावना और अजाया वाक में जाया की भावना अप्रजा जो प्राण है उसमें प्रजा की भावना ये सब अज्ञानित्व का ज्ञापक लिंग है ये कहते हैं कि ये ए तत्च लिंगम ये मन आदि को आत्मादि समझना ये भ्रम है अध्यास उपासना है और ये जो अध्यास है यह ज्ञापक है अज्ञत्व का अज्ञत्व लिंग है कारण क्योंकि मन आदि आदिशु आत्मत्वादि अभिमानस्य से मन आदि जो अनात्मादि है उनमें आत्मादि की भावना अभिमान ये रस्सी में सर्प ज्ञान के तरह अज्ञान का कार्य है तो कार्य जो है कारण का ज्ञापक होता है तो अ अनात्मा मनादि में आत्मादि की भावना ये है एक प्रकार से अज्ञान का ज्ञापक इससे ये ज्ञात हुआ कि जो कर्माधिकारी है वह अज्ञा है ये कहा गया तो अज्ञत्व कामित्व कर्मनिष्ठस्य कर्मनिष्ठ से यही भाष्य वाक्य से कहा गया है आगे कहते हैं टीका में ही कि यथाच बाह कामिनी अलाभे सुप्तो मनो विजृंभी कामिनी उपभुंजानो अज्ञ अब ये मन आदि में आत्मत्वादि का अभिमान अज्ञान का कार्य है इसे समझाने के लिए दृष्टांत बताया जा रहा है तो कहते हैं जैसे बाह्य कामिनी अलाभे स्वप्न का दृष्टांत बताया जा रहा है तो किसी व्यक्ति को जायादी की कामना है लेकिन बाह्य जायादि उपलब्ध नहीं है और उसी का चिंतन करता रहता है तो रात में कभी सो करके सो जाता है तो मन से वासना में जावप्न देखता है तो उन्हें कहा जाता है कामिनी वासना में जो पत्नी स्वप्न में दिखी परिणाम कार्य तो मनोविजृंभी मन से वासना से प्रतीत हुई जो कामिनी उसका अनुभव कर लेता है स्वप्न में तो जागृत व्यक्ति के दृष्टि में वह जो स्वप्न में उसे गृहस्थी का अनुभव हुआ वह भ्रम है वह भ्रम अज्ञान कार्य है अज्ञानी को हुआ तो अज्ञ प्रसिद्ध स्वप्न में जागृत में जो वस्तुतः जाया रहित है उसने स्वप्न में जाया का अनुभव किया वह अनुभव उसके अज्ञत्व का ज्ञापक है स्वप्न का अनुभव जैसे अज्ञ प्रसिद्ध तदवत उसी प्रकार अयम अपी यानी उपनिषद ने बताई हुई ये अध्यास उपासना करने वाला भी उसी स्वप्न में जो जागृत अवस्था में जायादि से रहित है वह जायादि का अनुभव करने वाला अज्ञा है जैसा ऐसा उपनिषद ने बताए हुए प्रक्रिया के माध्यम से अध्यात्म जायादि का अनुभव करने वाला भी अज्ञा ही है इसके लिए दृष्टांत है कि यथाच बाह्य कामिनी अलाभे सुप्तों मनो विजृंभी कामिनी उपभुंजानो अज्ञ प्रसिद्ध तद्वत अयमअप अपि अयम शब्द से उपनिषदों ने बताए हुए अध्यात्म ज्यादादि का अनुभविता लेना वो भी अज्ञा है ये अज्ञान का ज्ञापक लिंग है इसलिए इन वचनों से अध्यास उपासना प्रतिपादक वचनों से ज्ञात हुआ कि कर्मनिष्ठ जो है वह अज्ञानी है और अकामयत पर से ज्ञात हुआ वह कामी है अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है तथा चतफल तत्फलम सप्तान्न सर्ग यह इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार तेषांच कर्मणाम फलम इत्यपि इत्याह तथा संसारावी तत्र दर्शित कामना पूर्वक किए गए कर्म, तेशां कर्म से लेना कामी अधिकारिक कर्तक जो कर्म अज्ञानी ने कामना से प्रेरित हुए हो करके किए हुए जो कर्म है सकाम कर्म उन कर्मों का फल भी क्या है संसार की प्राप्ति तो तेषांच कर्म फलम संसाराप्ति रेव तो अज्ञानी कामी कर्तिक कर्मों का फल संसार की प्राप्ति ही हैं इसे भी कहते हैं तत्र दर्शितम तत्र यानि बृहदारणिक उपनिषद के उसी प्रकरण में सो अकामयत तो इत्यादि वाक्य से बताया गया जो प्रकरण है उसी प्रकरण में अज्ञानी कामी कामिकर्तृक कर्मों का फल संसार की प्राप्ति ही है ये बताया गया है इत्यादि से इ कहा जा रहा है तो भाष्य में तथा तत्फल सप्तान्न सर्ग तत्ल मैं तत्शब्द से लेना अज्ञानी कामी कर्त्री को कर्म को फलम तत्फलम ऐसा षष्टी तत्पुरुष सामस है तने अज्ञानी कामी कर्त्री का नाम कर्मण फलम वो क्या है तो सप्तान्न सर्ग सप्तान्न की सृष्टि सर्ग शब्द का अर्थ है सृष्टि सात अन्नों की सृष्टि श्रिष्ट ये सप्तान्न सर्ग ये कर्म का फल है एक सप्तान्न ब्राह्मण आता है सप्तान सर्ग ब्राह्मण उसमें बताया गया ये जो सकाम कर्म करने वाले अज्ञानी जीव हैं, उन्हीं को पिता के तरह पिता माना गया और वे ये सारा जो संसार है सात अन्नात्मक ही है सात अन्न में पूरा संसार आ जाता है और इस सप्तान रूप पूरे संसार का पिता यानी उत्पादक कौन है तो ये सकाम कर्म करने वाले जीव उन्हीं के द्वारा पूर्व में किए हुए सकाम कर्मों का फलोप कराने के लिए ये संसार बना है ना यदि वे कर्म न करते तो संसार बनता नहीं बनता इसलिए कर्म करने वाला जो अधिकारी है कर्माधिकारी वही कर्म का कर्ता बनकर के संसार का उत्पादक बन जाता है असंसार है सप्तान तो इस प्रकार सप्तान रूप संसार की प्राप्ति अज्ञानी कामी कर्त्रिक कर्मों का फल है हाँ वो टीका में बताए जा रहे हैं सात अन्न कौन कौन है वो टीका बता रहे हैं एकम साधारणम अन्नम एक साधारण अन्न है जो प्राणी मात्र के द्वारा खाया जाता है वो साधारण कौन है तो कहते यद एक साधारण अन्न है सभी का अपना अपना भोग खाया जाता है जो चावल दाल आदि और दो हैं देवताओं के लिए बनाए गए अन्न एक तो हुआ साधारण अन्न दो देवताओं के लिए हैं वे कौन तो कहते द्वे देवानाम हुते प्रहुते हुत प्रहुत ये दो अन्न हैं देवताओं के लिए भुत मान लो या दर्श पूर्णमास ये दो अन्न दर्श पूर्णमास दो कर्म है ना दर्श कहते हैं अमावस्या पर किए जाने वाले प्रधान तीन याग दर्श पूर्णमास में दर्श शब्द का अर्थ होता है अमावस्या तो अमावस्या के समय तीन प्रधान याग किए जाते हैं दर्श पूर्णमास में छह प्रधान याग होते हैं उनमें से तीन किए जाते हैं अमावस्या पर तीन किए जाते हैं पूर्णिमा पर और बाकी ये प्रयास आदि उनके अंग हैं वो अलग प्रधान छ हैं तो ये जो दर्श पूर्णमास इन्हें मान लो देवता के दो अन्न या तो हूत प्रभुत को देवता के अन्न के विषय में विकल्प है वो विकल्प बताया पहला वाला तो हूत प्रभुत ये देवता के दो अन्न है वे अथवा दर्श पूर्णमास देवता नाम अन्य ऐसे लगाना दर्श पूर्णमास ये दो देवता के अन्न है ये जो आ, हूत प्रभुत के विषय में 24 चो, नंबर टिप्पणी देखिए हूतम यानी अग्नोहवनम प्रभुतम यानी बलि हरणम इत्य तो हूत तो माना जाता है स्वाहा करके अग्नि में आहुति का प्रक्षेप ठीक और प्रभुत होता है हवन करने के बाद जो घी को थोड़ा वो पंडित लोग बूंद बूंद गिराते हैं ना उसमें यजमान से आहुतिया दिलाते हैं और फिर संस्रव में वो डाले डाला जाता है बचे हुए आहूति का थोड़ा अंश उसे प्रभुत कहा जाता जा रहा बलिहरणम यानी भेंट करना बलि का दान देना बलि यानी ऐसा बलि नहीं पशु बलि या यानी बलि भेट कहा जाता है बलि का हाँ वो तो होता है लेकिन वो प्रभुत नहीं है अने हवन हो गया उसके बाद ये हवनम ये प्रभुतम का अर्थ है हुनम क्या मतलब वो उसमें से बचा हुआ थोड़ा उसमें डालना और फिर ये जो दान आदि किया जाता है पूर्ण पात्र दान आदि ये सब भेंट कोटी में आता है जो वो वो प्रभुत है हुत तो ये देवता के दो अन्न हो गए और त्रीणी अस्य भोग साधना अस्य अने से ये जो कामी यजमान है उसके भोग साधनभूत तो तीन अन्न हैं वो कौन है मन वाक प्राण लक्षणानी मन वाक प्राण लक्षणानी अस्य भोग साधनानि त्रीणी अन्नानि इस प्रकार ये सात अन्न हो जाते हैं ये छह हुए दो देवता का एक साधारण और तीन ये मन वाक प्राण और सातवां है पश्वर्थम एकम तत्पय तो पशुअन्न एक होता है वो होता है दूध दूध को पशुअन्न माना गया इस प्रकार सात अन्न हैं इति सप्तान्न सर्ग दर्शित श्रुतिया श्रुति ने यह कामना पूर्वक अज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म का फल बताया सप्तान्न सर्ग ये सकाम कर्म करके कामी अज्ञ सप्तान्न का सृष्टा बन जाता है ओ बृहदारण्यक श्रुति बताई जा रही है मेधया तपसा अजनयत पिता अने नुति ने कौन से वाक्य से बताया तो कहा इत्यादि वाक्य से यथ सप्तान्ना मेधया तपसा अजनयत पिता इत्यादि वाक्य से श्रुति ने सप्तान्न सर्ग इस अज्ञ कामिक कर्मों का फल बताया है ये कहा आगे कहते हैं कि यह जो श्रुति बताई यथ सप्तानी मेधया तपसा अजनयत पिता इसमें पिता शब्द का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार कि अत्र को यजमान एव विहित प्रतिषिद्ध ज्ञानकम अनुष्ठा सर्वे संसार से साक्षात्म वनक पिता उच्य से अत्र अस्म वाक्य ये जो वाक्य हैं इस वाक्य में पिता शब्द का प्रयोग हुआ है तो इस पिता शब्द से किसको लेना है तो कहा एक, -एक, -एक यजम पिता उच्यते जो एक एक यजमान है वही पिता है ने प्रत्येक जीव एक एक यजमान का अर्थ हुआ सकाम करने कर, कर्म करने वाला प्रत्येक जीव यजमान उसी को यहां पिता कहा जा रहा है क्यों कहा जा रहा है पिता तो कहते इसलिए कि विहित प्रतिषिध कर्म ज्ञान कर्म अनुष्ठानात विहित ज्ञान है विहित उपासना प्रति ज्ञान है शास्त्र निषिध चिंतन विषयों का चिंतन उसका भी फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है ना, और उस जन्म फल भोगने के लिए जो साधन है उन साधनों का सृष्टा यही बन जाता है प्रति सिद्ध चिंतन करके ऐसे विहित कर्म प्रति कर्म ज्ञान शब्द से लेना उपासना यानी चिंतन विहित चिंतन निषिद्ध चिंतन वो मानस कर्म है और कर्म शब्द से लेना बाह्य शरीर तथा इंद्रियों से किया गया कर्म वो कर्म शब्द से लेना वो भी दो प्रकार का विहित निषिद्ध, तो विहित चिंतन अविहित चिंतन विहित कर्म अविहित कर्म करने वाला जो है वो यहां पिता शब्द का अर्थ है और उन्हीं विहित प्रति चिंतन तथा कर्म का अनुष्ठान करके वो अनुष्ठाता संसार का उत्पादक बन जाता है ये कर्म न होते यदि पुण्य पापात्मक तो संसार न बनता ईश्वर का भी सामर्थ्य नहीं है बिना कर्म के संसार बनाने का इसलिए यह जीव ही पिता है यहाँ पर सप्ताह का सृष्टा है तो ये कह रहे हैं कि सर्वस्व संसार से साक्षात पारंपरिया जनकवाद ये कर्मानुष्ठान करके प्रत्येक यजमान पूरे संसार का जनक बन रहा है इसलिए पिता पिता कहा कहा जा रहा कहा जा रहा रहा है, है, तस्य अहम् इदम् मम इदम् इदम आत्मध्यासन मन आदिषु इतरेश संबंध अध्यास अवस्थान संसार प्रसिद्धो विहित निषिद्ध चिंतन तथा कर्म का कर्ता रूप पिता है अज्ञानी कामी जीव उसके कर्मानुष्ठान द्वारा सृष्ट जो संसार है ये सात अन्न रूप तो तेसु सृष्टेश अन्नेशु ये जो सात अन्न निर्माण हुए उनमें मन आदि भी है ना जिसमें अहम अभिमान होता है तो कहते हैं तस्य पितु हुँ, वो पिता है सकाम विहित निषिध कर्म करने वाला और उसका अहम इदम मम इदम इस प्रकार का अहम अध्यास मम अध्यास करके रहना तो अहम इदम मम इदम, मम इदम अध्यात्म अध्यात्माध्यासन मन आदिषु च संबंध अध्यासन अवस्थानम् तो मन आदि में अहम अध्यात्म अध्यास करके रहना यही संसार की प्राप्ति मानी जाती है ये किसका फल है तो कहते कर्म का फल है ये है कर्मफल ये जो कहा था न तथा चत फलम सप्ताह सर्ग और तेसु आत्मभावेन आत्मस्वरूप आत्मस्वरूप अवस्थान जायादि ये अवस्थान यहा पूर्ण विराम है कि नहीं हाँ ठीक तो यहां तक तो वो कर्म का फल बताया गया कर्म निष्ठा के अधिकारी का अनुष्ठित जो कर्म उसका फल है वो सप्ताह सर्ग और उन सृष्ट सप्तान्नों में अहम अध्याम अध्यास करके स्थित होना ये संसार की प्राप्ति है यही कर्म का फल है संसार ये बताया गया आगे कहा जा रहा है ज्यादि एष्ण्णात्र्यास न आत्मविदाम कर्म निष्ठा प्रातिकूल्यन आत्मस्वरूप निष्ठ व दर्शिता किम प्रजया करिष्यामो अयम आत्मा अयम लोक इत्यादि ये ज्ञान निष्ठा के अधिकारी बताए गए हैं ऐष्णा त्रयरहित जो अज्ञा हैं लेकिन कामी नहीं है अकामी हैं उन्हें ज्ञान निष्ठा का अधिकारी बताया गया है बृहदारण्य उप निषेद में ही इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं